मेरा करता सब कुछ वास्व है इस प्रकार मेरा साक्षात्कार करता है इस प्रकार मुझे क्या महात्मा से दुर्लभा महात्मा ऐसा जानने वाला महात्मा अच्छा अब दुर्खे था इसका बहु नाम जन्म नाम जन्म नाम क्या है कि तो ज्ञान ज्ञान है ना, प्राप्ति के लिए क्या चाहिए कुछ तो संस्कार चाहिए अच्छे संस्कार होने चाहिए यदि अच्छे संस्कार नहीं है तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती तो यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति के के लिए संख्या का साधन है शरीर शरीर होगा शरीर शुभ कर्म करके शुभ संस्कार शुभ संस्कार ठीक है ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए अपेक्षित ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या कहेंगे कुछ तो संस्कार ज्ञान प्राप्ति के लिए अपेक्षित कि संस्कारों से अर्जन के साधन बहुत जन्मों के अंतिम साधन के अर्जन और कितने जन्म चाहिए हाँ बहुत जन्मों के अंतिम या बहुत जन्मों बहुत जन्मों की समाप्ति बहुत जन्मों की समाप्त होकर ज्ञानवार होकर ज्ञानवान कर्या है प्राप्त परिपात ज्ञान प्राप्त परिपात परिपाकान प्राप्त ज्ञान है परिषद आत्म साक्षात्कारात्मक ज्ञान प्राप्त फलभूतम आत्म साक्षात्कारात्मक ज्ञान प्राप्त आत्मा साक्षात्कारात्मक ज्ञान का आत्मा का साक्षात साक्षात्मक ज्ञान ज्ञान कैसा होता है ये क्या है? ये सभी साधनों का लगाएंगे ज्ञान ये प्राप्त परिवार ज्ञान हुआ फलभूप या फल रूप फलभूप आत्म साक्षात्कार क्षात्कारात्मक ज्ञान को प्राप्त करके भूज प्रत्यत्मा वास प्रत्यक्ष जानता है अच्छा यहाँ पर आया तो प्रत्यक्षता पद्धत प्रत्यक्ष जानता है और इसको हम आपको कैसे सुन रहे ऐसा समझेंगे न घट सामने हो तो घट का ज्ञान हुआ ना, ना। तो घट जो जानते हैं घट ज्ञान जानते हैं? और, से जानते है, और के ज्ञान घटका किताब हो रहा है किताब तो ज्ञान से तो एक है घट ज्ञान से घट को जानते हैं या घट ज्ञान से घट का प्रकाश होता है तो वैसे ही यहाँ पर क्या है की यहाँ पर आपके साथ आत्म-साक्षात्कार क्षात्कारात्मक ज्ञान को प्राप्त होने पर साक्षात्मेंगे अपेक्षित शुभ संस्कारों के अवजन के साधन बहुत जन्मों के समाप्त होने पर या बहुत जन्मों के अंत में आत्म आत्म साक्षातकारात्मक ज्ञान को प्राप्त करके प्राप्त करके मुझ प्रत्यगात्मा वासुदेव को प्रत्यक्ष जानता है या वासुदेव का साक्षात्कार करता है साक्षर कार्य करता है तो कहते हैं वासुदेव सर्वम सर्वृत्त कुछ वासुदेव है इस वासु करता है उसको तो होता है सब कुछ वासुदेव है सब कुछ आत्मा वासुदेव है स्पष्ट उसके लिए लगता है भेद बुद्धि कुछ भी नहीं रहती है भेद बुद्धि रहती या एवं जो इस प्रकार शब्द आत्मा मेरा साक्षात्कार करता है जो इस प्रकार प्रकार सर्वुष एवं वासुदेव जो इस प्रकार की आत्मा मेरा साक्षात्कार करता है या मुझे प्रत्यक्ष जानता है क्या महात्मा वो महात्मा है और है वह महात्मा है इसका क्या मतलब है इसको समझाते हैं सब सम अधिका अन्य नक्सम व अधिका अन्य नक्सम अन्य न अधिका अन्या वो महात्मा है अर्थात उसके समान कोई नहीं है और उससे अधिक कोई नहीं है ना तो उसके समान कोई उसके समान कोई नहीं और कोई। समान अधिये। अधिये। है और उससे अधिक कोई नहीं है अतः दुर्लभा इसलिए बार अत्य दुर्लभ है दुर्लभा करके यहाँ पर अत्य दुर्लभा ऐसा कहता है आगे जानने में हुआ महात्मा अत्यंत दुर्लभ है क्यूँकी मनुष्य नाम सहस्ते तो ऐसा है? पूर्ण कहा ना? मनुष्य नाम सहस्ते प्रत्येक जैसे भी लगता है वो प्रत्येक में तो आत्मा में एवं वास्तुदेगा लगा लेना सब कुछ सब खुशी आत्मस्वुदेव है इस प्रकार न होने के कारण को इस प्रकार साक्षात्कार न होने में अतिरिक्त अप्रा इस प्रकार साक्षात्कार न होने में अथवा इस प्रकार न जानने के कारण को कहते हैं सर्व सब कुछ आप रूप वास्तुदेव ही है इस प्रकार है ना जाने। में मेरा इस प्रकार का अर्थात कार्य होने के कारण को ऐसे जिस प्रकार सभी क्यों नहीं जान पाते हैं जिस प्रकार की सब कुछ वास्तु है सब कुछ आत्मा है सत्यारे है इस प्रकार को बताते हैं देखो अपने प्रत्येक अंदर आत्मा है ना प्रत्येक आत्मा अंदर आत्मा है जो वासुदेव है अपनी प्रत्येक आत्मा है अर्थात अपनी अंडर आत्मा है त्मा करके अंतर आत्मा अंदर रहने वाली आत्मा सबकी अपेक्षा दे करता जो भाई घी है और आत्मा करती है अंतर करती है आत्मा की अपेक्षा सब कुछ देखेंगे कामई ृतया ऋतयाना ऋतयानाप्यंग काम तई तईत अन्द्र तरी तै काम काम स्वया हा। तम तस्थाया अन्न विरोता प्रकर्शन तई तई काम हृत ज्ञान उनमें कामनाओं के कारण या उनमें इच्छाओं के कारण जिनके ज्ञान का हरन हो गया है जिनका विवेक विवेकात्मक ज्ञान मुक्त हो गया है तो उन्होंने इच्छाओं के कारण नष्ट हुए विवेक विज्ञान वाले इच्छाएं अधिक होती है तो विवेक मुक्ति कर जाता है उन्होंने छांव के कारण विज्ञान वाले मनुष्य नीत अपनी के हो कर, अपनी के होकर, होकर अपनी या अपने स्वभाव के अधीन होकर कम तम नियम आस्थाएं उन नियमों का आश्रय लेकर अन्य देवता दे कृत जनते अन्य देवताओं का, का भजन करते हैं या अन्य देवताओं की सं है अन्यों की सरम स्वीकार करने के लिए जो जो लोग तो करना चाहिए वो करते हैं और सबसे आत्मा परम ब्रह्म कर भगवान की आराधना न करके अन्य ये आराधना करते हैं क्योंकि इच्छाओं के कारण उनके ज्ञान का हण हो जाता है जाराण जाराण जाराण जाराण। जाराण जाराण जाराण जाराण। तो फिर वो तो अपने सता भाव से अन्य देवताओं की उपासना करते हैं नारायण की कई कई काम में स्वया प्रकृतिया नेता अपनी प्रकृति से अधीन होकर अपने स्वभाव से अधीन होकर उन नियमों का आश्रय लेकर अन्य देवताओं की साधना करते हैं अन्य देवताओं के अधिन होते हैं अन्य देवरा रिपिया को राष्ट्रीय काम ही कही कहीनाओं के कारण है, है? पुत्र विशेष तो कामना पक्षी की कामना पशु भी कामना पशु की कामना स्वर्गादी विधक कामना स्वर्गादी की कामना तो पुत्र की इच्छा होती है पशु की इच्छा होती है अभी तो पशु दिख रहे वाहन आ गए ना गाड़ी मोटर आ गए पशु ही जो साधन था कहीं तो खेती करना हो दूध निकालना हो यात्रा करना हो सब पशु ही सब कम देते थे पशु की तो वाहन से ज्यादा उपयोग था जो वाहन दूध नहीं ले सकता है जो घटनाएं कम होती है पशु जो जान रास्ता दिखाई देता है ना बैलों को तो बचा करके चलता है तो ये जो यंत्रों को उनको पता नहीं है उनसे जो घटनाएं ज्यादा होती है जो बैलगाड़ी आमने सामने हो तो उनको पकड़ाने का बैल खुद बच जाएगा नहीं होता है, है, बहुत को डीजल पर खर्च गर्मी होती है मौसम खराब होता है वहाँ ही हो पाकियाँ रहना चाहिए है ना तो पेट्रोल भी आते हैं गर्मी भी बढ़ती है तो तब ये गिरासी और जा रहे हैं और बैठक के एक सीमा है की छह सौ सात सौ वर्ष में पूरा खत्म हो जाएगा पुत्रा पुत्र पशु और स्वर्गाजी विषय है पुत्र पशु और स्वर्गाजी विषय की इच्छाओं के कारण ठीक भी है अफ्रिकेर विद्याना नष्ट हुए विवेक विज्ञान वाले यहाँ विवेक विज्ञान काम विज्ञान विवेक रूप विज्ञान विवेक विज्ञान वाले अन्य देवता, अन्य देवता करते हैं अन्य देवताओं का ग्रहण करते हैं और यहाँ पर क्या प्राथमन थी तो ऐसा कर लेना थोड़ा जोड़ करके एक मिनट वासुदेवाक आत्मना अन्य देवता अच्छा यहाँ प्रपंचन पे अन्य देवता है ना तो यहाँ प्राथमिक अर्थ किया है ना तो भजन करके उनको प्राप्त करते करके अपनी अंतर आत्मा करेंगे तो वासुदेव तो वासुदेव से अन्य देवताओं प्राथमिक सकते हैं धरेंद्र सिखो अपनी अपनी आत्मा वासुदेव से अन्य देवताओं का वर्णन करते हैं सम सम नियम उस, उस नियम का आश्रय करके के देवताओं की आराधना में प्रसिद्ध जो जो नियम है नियम से ले लेना जकोपवास प्रदक्षिणा नमस्कार आदि क्या जकोपास प्रदक्षिणा नमस्कार आदि जक उपवास प्रदक्षिणा नमस्कार उन नियमों का आश्रय लेकर के क्या है अन्य देवता प्रसाय और नारायण का वजन करना विष्णु की आराधना करना अच्छा है इस काम भाव से विष्णु की आराधना करना है और में जो का आराधना में प्रसिद्ध जो जो नियम है तम तम अस्थाय लेना है समतम तम निम से क्या लेना है निम्न उस उस नियम का आश्रय लेकर अस्थायता से आश्रय लेकर प्रकृतिया का स्वभाव की अपने स्वभाव अपने प्रकृत्या मिलता है ना कि अपने स्वभाव के अधीन होकर तो प्रकृतिया का जो स्वभाव स्वभाव है जन्मांतर में अर्जित संस्कार विशेष स्वभाव जन्मांतर में अर्जित संस्कार विशेष पूर्वन्म से जो संस्कार विशेष है पूर्व जन्म से क्या है जो संस्कार विशेष है वही स्वभाव स्वभाव से चल रहा है नंबर वो पूर्व जन्मे अर्जित संस्कार विशेष संस्कार विशेष नियता का नियमित नियमित कर कर आती है या मतलब अपने है न अपने स्वभाव के अधीन होकर अधीन हो उन, उन का आश्रय लेकर अन्य देवताओं का भजन करते हैं मतलब तो अन्य देवताओं का भजन करते हैं भगवान की आराधना नहीं करते हैं परम ब्रह्म की इसलिए क्या है कि सब कुछ वासुदेव हुआ ऐसा हाँ सब कुछ हुआ ऐसा सुमरना है तो परम ब्रह्म में उपासना करनी चाहिए नारायण की राम की कृष्ण की विष्णु की सब एक थी कि नाम क्या और उन उन और उनमी में सूत्रण अपनी सस्ती और तकलीफ नहीं रहती है जो मेरे दाहरणी होता और उन सकामी पुरुषों में यो छति यहामयांतु मत् श्रद्धया अर्पियाम तनु मत् श्रद्धया अर्पिश अचलां श्रद्धा सांधा हम हाँ, हम हाँ यह यह दख्षाहा। यह यह दख्षाहा। याम यह, यह यह याम याम इच्छति जो जो भक्त औ काम क्या कामी नाम उन सकाम भक्तों में जो जो भक्त उन सकामियों में उन कामना वालों में जो जो भक्त कामना करने वाला होते जो जो भक्ते याम याम कनु तनु का अर्थ होता है वैसे शरीर पर यहाँ कनु कर्थ लेना है वास्तव में देवता कनुम मतलब देवता है क्या लेना है देवता स्वरूप रामानुज वास्तव में तो स्पर्क जो है ना देवता आदि तो सबको भगवान के शरीर का है सबकी आत्मा भगवान है तो देवता क्या हो गया शरीर हो गया प्रक्रिया के अनुसार तो वो है तंत्र भाष में कनु कर् ज्योत शुरू करो तो जो जो तो लगाएंगे भक्त स्वरूप किया तो ये श्रद्धा पूर्वक अर्थ के अर्चना करना चाहता है आराधना करना चाहता है ठीक है जो जो भक्त बीस बीस देवता की श्रद्धा पूर्वक अर्चना करना चाहता है तो आगे लेंगे प्रधान काम एवं अहम अचलाम वृधामी काम करता देवता करूँ करू की नहीं। उस, उस, कर उस देवता में ही अचल कर देता हूँ उस देवता में ही अचल कर देता हूँ मैं उस उसकी मैं उस, उस भक्त की श्रद्धा को तस्त तस श्रद्धा मैं उस, उस भक्ति की श्रद्धा को उस ही कर देता हूँ तो स्थिर करने वाले दिखो नी भगवान गीता के अनुसार उपस्थित के अनुसार उसकी मत भागवत के अनुसार के अनुसार नारायण की आराधना स्त्री लेकिन यही कर देवता है वगैरह में नहीं है जो सब बराबर है ये सब नहीं यह यह है। जो सकाम जो भक्त करम याम, याम देवता जिस जिस देवता स्वरूप की या जिस जिस देवता की श्रद्धा से युक्त है श्रद्धा से युक्त भक्त श्रद्धा से युक्त भक्त क्या है ना कि श्रद्धा से युक्त भक्त होकर जब श्रद्धा युक्त होकर भक्त ऐसा कर लेना श्रद्धा संयुक्त से युक्त होकर भक्त अर्चितुम काम ही काम ही भक्ति थी श्रद्धा उस को अचनाथ कर्थ उस कर उस देवता में ही अचल कर देता हूँ स्थिर कर देता हूँ वृद्धाम कर स्त्री करोगी अच्छा वैसे जब अचलाम कर स्थिराम हो गया ना तो रामी कर्त करोगी पाकम सची पाकम जैसे ध्यान नहीं क्या होता है और जब बोला पाकम फिर तो यहाँ प्रति क्या करो थी पाकम प्रतिक्रिया ऐसा हुआ कि आएगा तो की का केवल शुरू ही रह जाता है तो दिन रामी कर्त स्त्री करोगी है ना तो यहाँ पर जब अचलान का स्थिराम कर दिया तो बिलरामी तक सेवन करूंगी होगा तो स्त्री करोगी ठीक है दिख, स्त्री कर उस देवता में ही स्थिर कर देता है। स्थिर करने वाले भगवान हैं, आगे देखेंगे। पूर्वम देखे स्वाभाविको यो याम देवता तमाम श्रद्धा अर्थ मिशी उस श्रद्धा को भी कर देते हैं ना तो इसी बात को बता रहे हैं ऐसा लगाएंगे आप अन्वेद क्रम से तो देखो पर थोड़ा आगे पीछे इसमें पड़े हैं पूर्वम पूर्वम स्वभावता एवं एवा ए वो पूर्वम स्वभावतः एवा व प्रवृत्ता यह याम देवता श्रद्धया अति तद ताले है तो देखेंगे पूर्वम स्वभावता एक वृतः कि पूर्व में स्वभाव से ही दीप हुआ स्वभाव का अर्थ है यहाँ पर स्वभाव का अर्थ है जन्मांतरी संस्कार संस्कार की जन्मांतरी संस्कार के कारण स्वभाव क्या जन्मांतरी संस्कार संस्कार भी सिर्फ पहले भी आया स्वभावता का क्या हुआ जन्मांतरिया जन्मांतरिया संस्कार ठीक है जन्मांतरिया संस्कार अवता है देखेंगे पूर्वम स्वभावता एवं कहा पूर्व में जन्मांतरी स्वभाव से प्रेरित हुआ इसलिए प्रकृति समझा ना अपनी प्रकृति से प्रेरित हुआ अपने स्वभाव से क्रीजित हुआ पूर्व में अपने स्वभाव से भी प्रेरित हुआ जो भक्त या है ना पूर्व में अपने स्वभाव से कृपित हुआ जो भक्त देवता दे है जिस श्रद्धा से जिस होकर आराधना करना चाहता है जिसकी दुर्गा तो फिर ये क्या जोड़ेंगे फिर उस भक्ति की उस देवता में श्रद्धा को स्थिर कर देखा उस भक्ति की उस देवता में श्रद्धा को ये पहले आया ना स्थिर कर देता यकूर में है। आ चुका है ठीक है हाँ यकून में आया उसका संबंध आगे देखेंगे यहाँ देखेंगे सह तया श्रद्धया युक्त सबसे आराधना सत्य आराधनम से सराधना आराधना तो एक साथ होना चाहिए अब देखेंगे देना चाहिए इसको कहा कया श्रद्धा युग कहा श्रद्धा फिर कौन श्रद्धा जो भगवान के द्वारा स्थिर की हुई है है वह साधक मेरे द्वारा स्थिर की हुई मेरे द्वारा अचल की हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर सबसे उस देवता की आराधना से आराधना का प्रश्न करता है ठीक है हाँ कभी हाँ ठीक कभी सब क्या आराधना वैसा मिलना है देवता स्त्री सब क्या आया था तनु आया है ना श्कनूं श्कनूं नहीं कुछ कुछ निकलना सनुष होता है देवता तो स्त्री लिए है पर चल रहा है ना पहले से लेकर होगा देवता स्त्री लिए ये लोग तो फैल ही जा रहा है राजनम देखो राज दो संसिद्धि अर्थ में है साधना अर्थ तो आज सर भी आता है ये तबुँ तबुँ अच्छा घासने हैं राज रंगी घास काउंटिया अच्छा का कारण नहीं नहीं किया वो तो मोटी है ना भी राजा बंद हो जाएगा, तो जाएगा। उसमें कोई बात नहीं है पर समस्या है या देखना है वो बन तो जाएगा। है तो तो इसकी ये इसमें राजनाम है कार मन दस में क्या आराधना पाना है पड़ा देखता बोलते तो मैं शंकर भागुआ हाँ राधना, राधना तो रखी है रखी है तो यहाँ पर इस सत्याह करना है हाँ पर संधि हो गई है संधि भी चला से जिस आराधना है हाँ। आराधना है, से इसमें क्या माना है सत्या राधनम माना है चलो दोनों ठीक है राध्री संसि संसि रख में है वैसे, नहीं वो दोनों संसिद्धि रखने है तो संसिद्धी धातु आंग उसके आराधना सत्य आराधना ऐसा माना और ये भी ठीक है यहाँ पर सत्या राधन और राधन से नहीं इसीलिए क्या होता है उसको पढ़ाते समय कभी इसका संस्कार चला जाता है इसको पढ़ते समय इसका संस्कार ज्यादा उठने जाता है उसका संस्कार इसमें कम आता है इसका भेद ज्यादा है उसका कम है ऐसा भी लिखा उसको पढ़ाते समय इसके ज्यादा जायेंगे ज्यादा सावधानों को पढ़ना पड़ता है इसको इसकी काफी इसमें लाने का अलग से बताऊँगा हमको ध्यान में था तो यहाँ पर देखिए फिर तो तस्या राधना भी है जैसा इन्होंने किया है ना अलग अलग तो लेकिन फिर संधि हुई है ना विसर का लोग विसर गया है ना तो मिलाना ही चाहिए जब विसर्ग गया है तब तो फिर या तो बिना मिलाए लिखने की रुचि हो तो बिना मिलाए रखना क्योंकि तो विसर्ग गया है जाता है संता मेरे भले ही मत मिलाई तो अब आगे देखेंगे सात दे अभी श्लोक, श्लोक भी देखेंगे सा तया श्रद्धा युक्त हुआ साधक कि मेरे द्वारा अचल की श्रद्धा से युक्त होकर तस्या उस देवता स्वरूप सत्या आ गया की उस देवता स्वरूप के आराधना की आराधना करने का प्रयास करता है उस देवता स्वरूप से आराधना करने का प्रयास करता है सत्या अब देखेंगे चलो इतना लगा लो घास कया कया कर मत बीजा मत बी ही कया कर मेरे द्वारा स्थिति मेरे द्वारा चल की श्रद्धा संयुक्त होने पर संयुक्त हो पर सत्या देवता कनुआनम उस देवता स्वरूप की राधनम कर उस देवता स्वरूप की आराधना की चेष्टा करता है क्या चेष्ट के उसका स्वरूप की आराधना का प्रयास करता है आराधना करने का चेष्टा करता है या तो प्रयास करता है आगे देखेंगे श्लोक देखेंगे लभते क्या तथा कामान मयू वीतान जीतान लभते क्या तथा कामान मया तान। एव तान क्या तथा मया एवं क्या तथा कर उन देवताओं से मया एवं कि मेरे द्वारा ही निर्धारित किए गए तान कामान उन भोगों को या उन अभीष्ट पदार्थों को प्राप्त करता है किससे देवताओं से अब वो किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं भगवान द्वारा तो किस कर्म का कितना फल मिलना चाहिए भगवान के द्वारा ही निर्धारित है वो देवता बहुत और उन से मया योगी मेरे द्वारा ही निर्धारित किए गए मेरे द्वारा ही निर्धारित किए का उन अभी पदार्थों को प्राप्त करता है में बताता हूँ महा लगते सत्या आराधिताया देवता तनवाहा कि आराधित देवता के द्वारा या आराधित देवता स्वरूप ऐसी आराधिक देवता स्वरूप ऐसी आराधित स्वरूप की आराधिक देवता से सामान्यता है मया योग कर्म फल विभाग ये कर्म फल विभाग ज्ञातया है नग का होने से कर्म फल विभाग के ज्ञाता मुझ सरोवर परमेश्वर के द्वारा कर्म भग जी भाष किया गया था सर्वज्ञ परमेश्वर के द्वारा विहिता का निर्मित निर्मित बनातन काल में सबको भगवान ही है, है कि सर्वज्ञ परमेश्वर की द्वारा बनाई गई कौन बनाए गए, गए? अजय ही आया ना श्लोक में तो ही करते भाष्यकार करते है क्योंकि वे भगवान के द्वारा विहित है या भगवान के द्वारा निर्धारित किए गए हैं या भगवान के द्वारा बनाए गए पदार्थ है स्थान कर, तो और ये कामान का विशेषण है और ही कर्तव्य तो जब यशमात करेंगे तो ऐसा करना पड़ेगा क्या मतलब और ही च्यों की, च्यों की वे निर्धारित किए गए हैं या मेरे द्वारा बनाए गए हैं इसलिए तथा हाँ कि उस आराधित देवता ऐसी माया एवं कि मेरे द्वारा ही निर्धारित किए गए उन पदार्थों को शर्त करता है वैसा जो लेना क्यूँकी वे पदार्थ मया योग ले सकते हैं है मया योग यहां पर कान को नहीं लेना ये वो विधान क्यूँकी तो वे पदार्थ मेरे द्वारा निर्धारित किए गए थोड़ा ढूंढ लेना माया यो लेना और फिर क्या है कि की निर्मिता ऐसा अध्यास करनी है क्यूँकी वे पदार्थ मेरे द्वारा बनाए गए हैं है निर्धारित किए गए इसलिए तथा उन आराधित तो देवताओं के द्वारा मान लगते कि मेरे द्वारा विहित्रिया मेरे द्वारा बनाए गए मेरे द्वारा निर्धारित किए गए उन पदार्थों को बढ़ाते लगता लग जाएगा अभी है ना पे अब भाषे हितान पदक छेदे अभी भाषा ऐसा अलग अलग बताया जो है ये भी साथ ना आसान भी अब कहते हितान ऐसा पदक छेद कर ऐसा पदक छेद करने पर तो ये विशेषण किसका बनेगा हितान सामान्य सामान तो क्या होगा हिटकर पर भोगी पदार्थ जो अभी विशेषण हितान में होगा तो क्या होगा हिटकर हित हिट करने वाले तो भोग पदार्थ कभी हित कारक हो सकते है तो हैं क्या तो भाग्यकार वही कहते हैं कामनाओं का हित तो उपचार से हित्पनीय है या उपचार से कहने योग्य है हिताने ऐसा पदक छेद करने पर कामनाओं का हित तो नहीं का, कामों का काम का क्या है अभिष्ठ पदार्थने का हिताने ऐसा पदक छेद करने पर पदार्थों का तो उपचार से कहने योग्य है पैसे तो नहीं <uteur> उपचार से कहने योग्य है जी करते क्योंकि काम कष्ट बिना हिताह क्योंकि अब ये भोग पदार्थ या अभिष्ट पदार्थ किसी के लिए भी हित नहीं होते हैं। ये भोग पदार्थ कि किसी के लिए भी हित कारक है पर जब हितान का ऐसा पार्ट मानेंगे तो क्या होगा उपचार में मानना पड़ेगा भोज नहीं मानना पड़ेगा लेकिन वो अपने लिए हित मानते हैं लेना है अंतबद्ध साधन कामिना ते है ना ये क्या कामिना क्योंकि हुए अविवेकी और कामीन है का कामी कैसे सका क्योंकि अभिवेकी और काम है अकाशन इसलिए कौन जिनका ऊपर वर्णन आया ना की कामनाओं से एक कामनाओं के बस में होने के कारण जिनका विवेक ज्ञान नष्ट हो जाता है और अन्य देवताओं का भजन करते हैं ऐसा तो जो आया है ना कि ऊपर आया ना कि उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है तो जो ऊपर जिनका वर्णन आया है बीस बाईस में वही है यशमा क्योंकि क्योंकि वे, क्यों वे अविवेकी और कामी है अटकर्थ इसलिए दे। एक दोबारा लगाना क्योंकि वे अविवेकी और कामी क्योंकि वे अविवेकी और कामी मतलब है वो अविवेकी और सकाम अंतवध साधन व्यापारा अंत वक्त का अर्थ होता है अंत वाला या तो विनाशी विनाशी फल अंत का हुआ काशी फल विनाशी फल का साधन क्या है अन्य देवताओं की आराधना क्योंकि विनाशी फल के साधन अन्य देवताओं की आराधना का प्रयास करने वाले होते हैं, व्यापार करके चेष्ट करने वाले प्रयास करने वाले कैसे लगाएंगे यशमान क्योंकि क्योंकि वे अभिवेकी और कामी विनाशी फल के साधन अन्य देवताओं की आराधना का प्रयास करने वाले होते हैं विनाशी फल के साधन अन्य देवताओं की आराधना का आप प्रश्न करने वाले होते हैं लग जाएगा अका इसलिए बाईस श्लोक ऊपर बाईस श्लोक के भाषा के द्वार अका लिखा है तो अका का इस कारण से संबंध है ना जब अका लिखा है औट है नहीं है नहीं। ता, ता है इस लिए। इस लिए नहीं है अच्छा मैं उसके साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि मुड़े का ध्यान देना क्यूँकी ये जो है ना बहुत पदार्थ किसी के लिए हित नहीं है हो थ्यों। थ्यों। और फिर आगे क्या है यशमार्थ क्योंकि विनाशी फल फल के साधन देवतांतर की आराधना का प्रयास करने वाले होते हैं ये प्रयास करने वाले होते हैं ये कामना विशेषण नहीं बन रहा है हीता तो क्यूँकी क्यूँकी कामा है ना क्योंकि भोग पदार्थ किसी के लिए नहीं होते हैं ही लगाया न ही क्यूँकी क्योंकि विनाशी पदार्थ किसी के लिए नहीं होते है न्याय इसका हित आप जिमानदार करेंगे क्यूँकी भोग पदार्थ किसी के नहीं हो सकते हैं फिर इसमार क्यूँकी विनाशी पदार्थ किसी के लिए नहीं हो सकते है फिर क्योंकि फल के साधन देवकान्तर के साधन का ये। है ये है तो याँ याँ होता है और कोई जो है सामान्य वितरण नहीं है उसके साथ गलत है ये जो है ना बाईस नंबर यहाँ डालिए उसको यहाँ मिलाइए सम्बन्ध नहीं है वो संबंध उसके साथ नहीं है इसलिए है न क्योंकि विनाशी फल के साधन अन्य देवताओं की आराधना का प्रयास करने वाले हैं तो और यह है वैसा कर लेना जैसा लिखा है, है, है आराधना का प्रयास करने वाले अभिवेकी और अभिवेकना क्या कामिया जैसा लिखा है वैसा भी अन्वे बैठ जाता है क्योंकि विनाशी फल के साधन अन्य देवताओं की आराधना का प्रयास करने वाले अभिवेकी और कामी होते हैं अतः इसलिए जैसा लिखा है तो से लगाइए देखो फलं चल देव भवति लेवान अति तब अलमेधा भवति यासी मद्भक्ता अन्तवत्ति अल्पमेधस नर ये तदल तदा है तदिने में तूम अल्पमेधता तत्ल अलमेधसा होती, उन का था था। साम के, अल्पबुद्धि वालों का उन का तद फल वी होता है अंत वाला होता है या विनाश वाला होता है किंतु उन अल्पबुद्धि वालों किंतु उन अभबुद वालों को प्राप्त होने वाला वह फल कि उन अगबुदी वालों को प्राप्त होने वाला वह फल होता है है ना होता है होता है ठीक है देव यजहा देवान या देवताओं का यजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते है।, है मत भक्ता माम अपी या थी या थी या। अपी देव में है मत भक्ता माम अपी थी थी मेरे भक्त मुझे भी प्राप्त होते है लगे देव यजा करते देवताओं का व्यवस्था करने वाले या देवताओं की आराधना करने वाले देवान यान थी देवताओं को प्राप्त होते हैं अपील करते हो मेरे भक्त में भी प्राप्त होते हैं अंतमता का बिना फलम के साम तदी अल्प मेरे शाम कर अल्प बुद्धि अल्प प्रज्ञा नाम अल्प प्रज्ञा वाले अल्प बुद्धि वाले देवान देव यजा देव यजा यान देव यज्ञ यजाकर्ष बताते हैं देवान यजन किसी देवताओं की आराधना करते हैं देवताओं को यजन करते हैं इसलिए देव यते हैं देवान या देवताओं को प्राप्त होते हैं मत भक्ता माम उसी अति कर्ते हैं एवं मद भक्ता माम अफी मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं तो अब ध्यान देना चाहे भगवान की आराधना करो या अन्य देवताओं की आराधना करो प्रयास तो बराबर होता है एवं समाने आया एवं आयासे समाने अपनी इस प्रकार प्रयास समान होने पर भी दोनों में करना पड़ रहा है एवं आयासे समाने इस प्रकार प्रयास समान होने पर भी इस प्रकार प्रयास समान होने पर भी माम एवं अनंत फलाये माम योगना प्रसन्न से अनंत फल की प्राप्ति के लिए मेरा ही अनंत फल की प्राप्ति के लिए मेरा ही भजन नहीं करते है इस प्रकार प्रयास समाप्त समान होने पर भी प्रयास समान समझे भगवान की आराधना में और अन्य देवताओं की आराधना में इस प्रकार मेरी आराधना और अन्य देवताओं की आराधना में प्रयास समान होने पर भी अन्य फल की प्राप्ति के लिए मेर, मेरा ही भजन नहीं करते हैं अहो ये बड़े कष्ट की बात है ये बड़े कष्ट की बात है ये बड़े कष्ट की बात है इसे अनुक्रोतम दर्शि भगवान इस प्रकार भगवान तो करते हैं जिस करते हैं है की है की तो करते हैं भैया सरकार है इस भगवान ये सब एक बार और आया घास कहीं उनको लग रहा है अनुक्रोशम कल पर कहीं आया है तो अनुक्रोश कही अब देखो किम निवना प्रसठ से किस कारण मेरा ही भजन नहीं करते हैं या किस कारण मेरी ही शरण में नहीं आते हैं इस पर कहा जाता है देखो अव्यक्तमें अव्यक्तम व्यक्ति आप मे अबुद्व परम भावम अजान मम अव्य अनुत्म लगाइए अबुदय मव्यय अनुत्म परम अजानता अबुदय मम अव्युतम परम अजानता अव्यक्त व्यक्ति आपन्न मन मतलब जो अबुद्धि है ना मूर्ध लोग हैं वो क्या सोचते हैं भगवान पहले नहीं थे में तो बाद में हो गए नंद ने सोचा की बाद में हो गए पहले भगवान नहीं थे द्वापर में भगवान हुए पहले भगवान नहीं थे ऐसा कौन मानता है लोग ना पहले नहीं थे द्वापर में हो गए और फिर क्या मानेंगे अभी भी नहीं हुए थे ये कौन मानता है मूठ लोग मानते हैं अब उद्या मन उत्तमम परम भावम ये परम भावम है ना ये भावम के विशेषण है अव्ययम अनुसम परम अब ध्यान देंगे परम भावम भाव कर में किया है परमात्म स्वरूपम परम भावम का क्या है और परम भावम का विशेषण है अव्ययम अनुसम अव्ययम कर दे रही अव्ययम का क्या है दे रही थी या विकार नहीं थी मम कर से मेरे विकार रही थे अनुसम कर दिखाए भाक कि मेरे मेरे मेरे विकार विकार परमात्म स्वरूप को न जानते हुए परम भावंधता से परमात्मा स्वरूप अवैध मूर्ख लोग मेरे विकार रहित निरत परम स्वरूप को न जानते हुए अव्यक्तम व्यक्ति मापन मन से कि अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं माम करते मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं जब हुआ कि पहले, पहले नहीं थे और होंगे भगवान हमेशा रहते कभी भी कोई ऐसी स्थिति है जो भगवान न रहते यहाँ पर अप्रकाशन मतलब अप्रकट जो नहीं थे अज्ञात नहीं थे अभ्यक्तम अप्रकाशम या अप्रकट या अभाव्यक्त हुआ मतलब से प्रकट हुआ, ऐसा कुछ कर सकते अप्रकाशन व्यक्ति मतलब करी बनने से पहले अभ्यक्त थे और उत्पन्न हुए, ईरानी गए हैं कि पहले अभ्यक्त थे पहले पहले अध्यक्ष थे, थे अब हो गए पहले नहीं थे अब हो गए हैं हैं निश्चित से प्रसिद्ध निश्चित प्रसिद्ध ईश्वर होने निश्चित निश्चित ईश्वर को प्रसिद्ध पर भी अवोध्या करके अविवेकिना या मूर्खा परम भाव करके परमात्म परम अजान और अविवेकिना अब्या है ना अब्याचना अजानता तो जा, कर न तो जानने वाले ठीक है तो से से जानना ना करके हम, हम अजान हो अर्थात सर्व श्रेष्ठ या कुछ न हो ऐसे मेरे भाव को न जानने वाले मानते हैं ओम पूर्ण मदम को and